श्री गर्गसिंहिता माधुर्य खंड आठवां अध्याय यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों के पूछने पर श्री राधा का श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान बताना और उसकी विधि नियम और महत्व का वर्णन करना श्री नारद जी कहते हैं मिथलेश्वर अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक कामना पूरक तथा मंगल का धाम है दक्षिण दिशा में उसी नर नाम से प्रसिद्ध एक देश है जहां एक समय दस वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल हो अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रजमंडल में आ गए नरेश्वर नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में जमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुई। उन सब के शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थीं रूपेश्वर एक दिन वे सुंदर श्रीकृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गई और श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास गई गोपियां भोली दिव्य स्वरूपे कमल लोचने वृद्धानुनंद श्री राधे आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है वे श्री नंदनंदन नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं राधे तुम विश्व विश्वमोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो श्री राधा ने कहा प्यारी बहनों श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो उससे साक्षात श्रीहरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे इसमें संशय नहीं है गोपियों ने पूछा राधिके पूरे वर्ष भर के एकादशियों के क्या नाम हैं यह बताओ प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए श्री राधा ने कहा वो कुमारियों मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है वही सब व्रतों में उत्तम है मैं तुम सबों के हित की कामना से उस तिथि के छब्बीस नाम बता रहे हूँ मार्ग से कृष्ण एकादशी से आरम्भ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक चौबीस एकादशी तिथियां होती हैं उनके नाम क्रमशः इस प्रकार है उत्पन्ना मोक्षा सपला पुत्रला सर्तिला जया विजया आमलकी पापमोचनी कामदा बरूथनी मोहिनी अपरा निर्जला योगिनी देवशयनी कामनी पवित्रा अजा पद्मा इंदिरा पापांकुशा रमा तथा प्रबोधिनी दो एकादशी तिथियां मलमास की होती है उन दोनों का नाम सर्वसम्पत् प्रदा है इस प्रकार जो एकादशी के छब्बीस नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की द्वादशी एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है प्रजांगनाओं अब एकादशी व्रत के नियम सुनो मनुष्य को चाहिए कि वह दसमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रीय रहकर भूमि पर शहन करे जल भी एक ही बार पिए धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे फिर ब्रह्म ब्राह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करे तदनंतर शौचादी से निवृत्त हो स्नान करें। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नरश्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात न करे जो असत्यवादी ब्राह्मण निंदक दुराचारी अगम्या स्त्री के साथ समागम में व्रत रहने वाले परधनहारी परिस्त्रीगामी, स्त्रीगामी तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं उनसे भी व्रति मनुष्य बात न करें मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहाँ नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीप दीपदान करें ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे रात को जागरण करें और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करें वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को काशी का पात्र मांस मसूर कोदो चना साग शहद पराया अन्न दुबारा भोजन तथा मैथुन इन दस वस्तुओं को त्याग दें दुए का खेल निद्रा मद्यपान दंत धावन परणइा चुगली चोरी हिंसा रति क्रोध और असत्य भाषण एकादशी को इन ग्यारह वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए कासे का पात्र मांस शहद तेल मिथ्या भोजन पिट्ठी साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें गोपियां बोली परम बुद्धिमति श्री राधे एकादशी व्रत का समय बताओ उससे क्या फल होता है यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो श्री राधा ने कहा यदि दसवीं पचपन घड़ी अर्थात दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज है फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए यदि पल भर भी दसवीं से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज हो जाता है यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है पहले एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए प्रजांगनाओं अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रहे हूँ जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है जो अठासी हजार ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन महात्र से पा लेता है जो समुद्र और वनों से हिसी व सुंदरा का दान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी हजार गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है जो पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है रात्रकाल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्तिपूर्वक हरि का पूजन करता है वह जल से कमलपत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता सहस्त्रों अश्व में तथा सैकड़ों राजस्व यज्ञ भी एकादशी के उपवास की सोलहवीं कला के बराबर नहीं हो सकते एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की दस पितृकुल की दस तथा पत्नी के कुल की दस पीढ़ियों का उद्धार कर देता है जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी है दोनों का समान फल है दुधारू गाय जैसे सफेद वैसी काली दोनों का दूध एक सा ही होता है गोपियों मेरु और मंद्राचल के बराबर बड़े बड़े सौ जन्मों के पाप एक ओर और, और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतोपम पर्वतोपम पाप पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है गोपांगनाओं विधिपूर्वक हो या अविधिपूर्वक यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है वह सात द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है यदि मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की सोलहवीं कला की भी समानता नहीं कर सकता है प्रभास कुरुक्षेत्र केदार बद्रिकाश्रम काशी तथा शुकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण तथा चार लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया हो वह भी एकादशी उपवास की सोलहवीं कला के बराबर नहीं है गोपियों जैसे नागों में शेष पक्षियों में गरुड़ देवताओं में विष्णु वर्णों में ब्राह्मण वृक्ष ब्रिक्ष। वृक्षों में पीपल तथा पात्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है जो मनुष्य दस हजार वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है प्रजांगनाओं इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो बताओ अब और क्या सुनना चाहती हो इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्रीनारायद बहुलाशु संवाद में यज्ञ सीताओं का उपाख्यान एवं एकादशी महात्मा नामक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ